श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पच्चीस पच्चीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी विजय आदि भक्तों के संग में कुछ देर बाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए साथ कई ब्राह्मण भक्त भी हैं विजय कृष्ण बहुत दिनों तक ढाके में थे इधर पश्चिम के बहुत से तीर्थों में भ्रमण करके अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता आए हैं आते ही उन्होंने श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया बहुत से लोग उपस्थित हैं नरेंद्र महिमाचरण चक्रवर्ती नवगोपाल भूपति, लाटू मास्टर छोटे नरेंद्र आदि बहुत से भक्त महिमा चक्रवर्ती विजय से महाशय आप तीर्थ कर आए बहुत से देश देखकर आए अब कहिए आपने क्या क्या देखा विजय क्या कहूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ अभी मैं बैठा हुआ हूँ यही सब कुछ है इधर उधर भटकना व्यर्थ है और जहाँ जहाँ मैं गया कहीं इनका श्री राम कृष्ण का एक आना कहीं दो आने या चार आने अंश ही पाया परंतु पूरे सोलह आने तो केवल यहीं पा रहा हूँ महिमा आप ठीक कहते हैं फिर यही चक्कर लगवाते हैं और यही बैठाते हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र से देख विजय की कैसी अवस्था हो गई है लक्षण सब बदल गए हैं मानो उबाला हुआ है मैं परमहंस की गर्दन और कपाल देखकर बतला सकता हूँ कि वह परमहंस है या नहीं महिमा महाराज क्या आपका भोजन घट गया है विजय हाँ शायद घट गया है श्री रामकृष्ण से आपकी पीड़ा का हाल पाकर देखने के लिए आया हूँ और फिर ढाके में श्री राम कृष्ण क्या विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया कुछ देर चुप हो रहे विजय अगर अपने आप को वे श्री राम कृष्ण खुद न पकड़वा दें तो पकड़ना मुश्किल है यही सोलह आना प्रकाश है श्री राम कृष्ण के, केदार ने कहा दूसरी जगह खाने को नहीं मिलता परंतु यहाँ आते ही पेट भर जाता है महिमा पेट भरना ही नहीं इतना मिलता है कि पेट में समाता नहीं बाहर गिर जाता है विजय हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से आप कौन हैं यह मैं समझ गया अब कहना न होगा श्री राम कृष्ण भावस्थ अगर ऐसा है तो यही सही विजय ने कहा मैं समझा यह कहकर श्री कृष्ण के पैर पर गिर पड़े और उनके चरणों को अपनी छाती से लगा लिया श्री रामकृष्ण ईश्वरावेश में बाह्य शून्य हो चित्रवत बैठे हुए हैं इस प्रेमावेश को इस अद्भुत दृश्य को देखकर भक्तों में किसी के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं जिसका जैसा भाव है वह उसी भाव से श्री रामकृष्ण की ओर हिल रहा है कोई उन्हें परम भक्त देखता है कोई साधु कोई देह धारण करके आए हुए साक्षात ईश्वरावतार जिसका जैसा भाव महिमाचरण गाने लगे गाते हुए आँखों में पानी भर आया देखो देखो प्रेम मूर्ति और बीच बीच में इस भाव से श्लोकों की आवृत्ति करने लगे जैसे ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर रहे हों तुरीयम सच्चिदानंद द्वैताद्वैत विवर्जितम गोपाल रोने लगे एक दूसरे भक्त भूपति ने गाया गाना हे परब्रह्म तुम्हारी जय हो तुम अपार हो अगम्य हो परात्पर हो मुझे ज्ञान दो भक्ति और प्रेम दो और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दो भूपति फिर गा रहे हैं गाना चिदानंद सिंधु सलील में प्रेम और आनंद की लहरें उठ रही हैं रास के महान भाव में कैसी सुंदर माधुरी है बड़ी देर के बाद श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हुए श्री कृष्ण मास्टर से आवेश में न जाने क्या हो जाता है इस समय लज्जा आ रही है और उस समय जैसे भू सवार हो जाता है मैं फिर मैं नहीं रह जाता इस अवस्था के बाद गिनती नहीं गिनी जा सकती गिनने लगो तो एक साथ नौ इस तरह की गणना होती है नरेंद्र सब एक ही है इसलिए श्री राम कृष्ण नहीं एक और दो से परे महिमाचरण जी हां द्वैता द्वैत विवर्जितम श्री राम कृष्ण वहां तर्क विचार नष्ट हो जाता है पांडित्य द्वारा उन्हें कोई पा नहीं सकता वे शास्त्रों वेदों पुराणों और तंत्रों से परे हैं किसी के हाथ में अगर मैं एक पुस्तक देखता हूं, तो उसके ज्ञानी होने पर भी मैं उसे राजर्षि कहता हूं। ब्रह्मर्षि का कोई बाह्य लक्षण नहीं रहता शास्त्रों का उपयोग क्या है जानते हो एक ने चिट्ठी लिखी थी उसमें था पांच सिर संदेश और एक धोती भेजना जैसे वह चिट्ठी मिली उसने पाँच सिर संदेश और एक धोती इतना याद करके चिट्ठी फेंक दी चिट्ठी की क्या जरूरत थी विजय संदेश भेजे गए यह समझ लिया श्री रामकृष्ण ईश्वर आदमी के देह धारण करके आते हैं यह सच है कि वे सब जगहों में और सर्वभूतों में हैं परंतु अवतार के बिना जीवों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती उनकी आवश्यकताएं नहीं मिटती वह इस तरह की गौ को चाहे जहाँ छुओ वह गौ को ही छूना हुआ सिंह छूने पर भी गौ को छूना हुआ परंतु दूध गौ के थनों से ही आता है हास्य महिमा दूध की अगर जरूरत हो तो गौ के सिंगों में मुंह लगाने से क्या होगा उसके थनों में मुंह लगाना चाहिए सब हँसते हैं विजय परंतु बछड़ा पहले पहले इधर उधर ही ऊथा मारता है श्री राम हंसते हुए बछड़े को उस तरह भटकते हुए देखकर कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि उसका मुंह थनों में लगा देते हैं सब हंसते हैं